दादी मां अरे रे अमर आगे तो देख जरा हां अम्मा कितना सामान लादे जा रही है दोनों कंधों पर थैले और हाथों में ढे सारा सामान अरे देखो देखो कैसे चल रही है अरे ऐसे नहीं बोलते देखना बेचारी अम्मा से चला भी नहीं जा रहा दीपक मैं सोचता हूं हमें इनकी मदद करनी चाहिए अरे ये तो राजेश की दादी मां है वही राजेश जो बहुत झगड़ालू है हर समय दादागिरी झाड़ता रहता है हां हां वही ये हमारे पड़ोस में ही तो रहती हैं यदि हम इनका एक-एक पैकेट ही पकड़ लें तो कम से कम ये आराम से तो चल पाएंगी ये जानकर भी कि ये राजेश की दादी मां हैं हां बिल्कुल तुम्हें याद नहीं मां ने क्या सिखाया है अरे दादी मां लाइए ये दो लिफाफे मुझे पकड़ा दे लो बेटा भगवान तुम्हारा भला करे तुम्हें जाना कहां है बेटा आपके घर से चार घर आगे अरे तुम मुझे जानते हो जी दादी मां आप राजेश की दादी है ना हम और राजेश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं हमारा राजेश तो बहुत नटखट है जी दादी मां वो सबको बहुत तंग करता है और उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो आप तो हमारी भी दादी मां हैं आप बड़ी हैं लीजिए आपका घर आ गया सदा सुखी रहो बेटा काश सभी तुम्हारी तरह होते काश, काश... सभी तुम्हारी तरह होते हैं जी हां जो बच्चे ऐसी निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करते हैं बड़ों का आदर करते हैं ऐसे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं प्रशंसनीय हैं वे मां-बाप जो बच्चों को ऐसी प्रेरणा देते हैं क्या, क्या हम भी, भी हैं? हैं ऐसे मां-बाप